नारायण नारायण आज का विषय है बद्ध और मुक्त में भिन्नता बद्ध संसार के होते हैं जबकि मुक्त संसार के नहीं होते केवल भगवान के होते हैं संतों के बारे में जब पूछताछ करते हैं तो हम पूछते हैं उनकी उपासना कौन सी है उनके गुरु कौन हैं उनके माँ बाप कौन हैं यह नहीं पूछा जाता संतों को अपनी देह का भान नहीं होता वे अपना अभिमान और अपना में भगवान को सौंप देते हैं परमात्मा की अपेक्षा जिसे विषय अधिक प्रिय लगता है वह है बद विषयों से प्रेम कम होने का अर्थ है मुक्त दशा के रास्ते लग जाना मैं भगवान का हूँ मान लिया तो बद्धता समाप्त हो जाएगी हम बद्ध हैं यह भी इसलिए कि हमी ने यह भावना कर ली है कि हम बद्ध हैं हम मूलतः है वही स्वयं सिद्ध रूप हैं फिर भी अपने को समस्त इंद्रियों सहित यह देह मानते हैं और इसलिए देह को जो जो सुख दुख होता है वह हम समझते हैं कि हमें होता है आत्मा स्वयं देह से अलग होती है किंतु देह और परमात्मा अलग नहीं ऐसा हम कहते हैं इसलिए मैं देह ही हूँ और यह देह ही आत्मा है ऐसी हमारी भावना दृढ़ हो गई होती है किन्तु बोलने में जरूर हम मेरे हाथ में दर्द है मेरा पेट दुखता है ऐसा ही कहते हैं यानी प्रत्येक अवयव मेरा कहने वाला दूसरा कोई अलग ही है यह सच है बात सिर्फ इतनी ही है कि हम उसे जानते नहीं हमें इतना अहंकार भित गया है हमारे मन पर विषय के आनंद का रंग चढ़ जाता है इसलिए हम विषय प्यार से भोगते हैं किंतु विषय ही जहाँ मिथ्य होते हैं वहाँ मन पर रंग चढ़ने पर भी जब रंग उतरता है तब फिर दुख होता है हम दूसरे पर निर्भर होते हैं इसलिए भी सुख दुख होता है अतः हम उन सब से भिन्न हैं ऐसा समझकर कर किंतु ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए हमारी देह भुति ही भक्ति में बाधा बनती है और उसके नष्ट हुए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती इसलिए हम भगवान के हैं ऐसा समझकर कर बरतें जो जो होता है वह सब उसकी इच्छा से होता है ऐसा समझकर कर बरतते रहें तो हमारी देह बुद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है इसके लिए कोई तप त्याग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता गृहस्थी छोड़कर वन में भी नहीं जाना पड़ता है और विशेष दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ती जो घटता है वह मैं करता हूं यह हम भार छोड़कर मैं भगवान का हूं ऐसा कहकर जो जो हो उसमें आनंद मान कर रहे इससे अहम भाव छूटता रहेगा यह मैंने नहीं किया परमात्मा की इच्छा से ही हुआ यदि ऐसा माना तो अहंकार कहाँ है नारायण नारायण